श्री माँ शारदा देवी श्री माँ और श्री कृष्ण, श्री राम कृष्ण श्री माँ को किस दृष्टि से देखते थे इसकी चर्चा हो चुकी है श्री माँ श्री राम कृष्ण को किस दृष्टि से देखती थी अब हम उसी को समझने की चेष्टा करेंगे इसके लिए हमें दक्षिणेश्वर वाले दिनों की फिर से चर्चा करनी पड़ेगी हम माता जी के बाद के दिनों के प्रति ही विशेष ध्यान रखेंगे केवल अंतर्निहित भावों को समझने के लिए दो एक बार अतीत की ओर ताकेंगे एक दिन दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटी चौकी पर बैठे थे और श्रीमा झाड़ू दे रही थी ऐसे समय श्रीमा ने अचानक श्री रामकृष्ण के प्रश्न किया मैं तुम्हारी कौन हूं श्री रामकृष्ण ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया तुम मेरी माँ आनंदमयी हो फिर एक दिन जब हृदय ने कौतूहलवश पूछा मामी तुम तो मामा को पिता कहकर नहीं पुकारती हो तब श्री के मुंह से द्रुत उत्तर मिला उन्हें पिता ही क्यों कहते हो माता पिता बंधु बांधव आत्मीय स्वजन सब कुछ वे ही हैं श्री रामकृष्ण की दृष्टि में जिस प्रकार मां जगदम्बा थी उसी प्रकार श्री रामकृष्ण थे सर्वदेव देवी स्वरूप एक बार वे बोली थी वे ही मानसा गंगा सब कुछ है जून १९१३ का दूसरा सप्ताह था श्री सुरेंद्र भौमिक तथा डॉक्टर दुर्गापद घोष जयराम बाटी से कलकत्ता लौटने के पूर्व सीमा से बातें कर रहे थे सुरेंद्र बाबू ने निवेदन किया कि श्री राम कृष्ण की पूजा के समय उन्हें एक खटका लगता है क्योंकि इष्ट देवी तथा श्री रामकृष्ण के अभेद के बारे में एक साधारण धारणा रहने पर भी श्री रामकृष्ण की छवि में इष्ट देवी की पूजा करके जब समर्पण के समय महेश्वरी कहने में एक पड़ता माँ ने मुस्कुरा कर कहा पर वे ही महेश्वर हैं बेटा, महेश्वरी हैं, वे ही सर्वदेवमय हैं, वे ही सर्व देवीमयी है, है। उनमें सब देवी देवियों की पूजा होती है उन्हें महेश्वर कहो या महेश्वरी एक ही बात है इसी तरह और भी एक दिन एक स्त्री भक्त से उन्होंने कहा था वे ही सब कुछ है वे ही पुरुष हैं वे ही प्रकृति उनसे ठाकुर से ही सब होगा जयराम बाटी में श्रीमान ने एक दीक्षार्थी से श्री राम कृष्ण के चरण कमलों में अपने सारे कर्म पाप पुण्य और धर्माधर्म समर्पित करने को कहा तथा उनको ही गुरु रूप में दिखाकर इष्ट मंत्र का सुनाया लेकिन कृपा प्राप्त संतान के मन में आया यदि श्री राम कृष्ण ही गुरु हो, तो माँ कौन है वे यह नहीं समझ पाए कि श्री माँ और श्री राम कृष्ण अभिन्न है इसलिए उन्होंने पूछा ठाकुर का स्मरण किस तरह करूँगा माँ ने गंभीरता से उत्तर दिया वे ही सब हैं पुरुष तथा प्रकृति उनका ध्यान करने से ही सब कुछ होगा एक स्त्री भक्त से भी माँ ने इसी प्रकार कहा था ठाकुर में सभी देवी देवता विद्यमान है यहाँ तक कि शीतला मनसा भी एक समय था जब बाग बाग बाजार के सिद्धेश्वरी मंदिर से श्री के लिए देवी का स्नान जल लाया जाता था एक दिन श्री कृष्ण की पूजा के बाद स्वामी वासुदेवानंद जब अलग पात्रों में श्री शारदेश्वरी तथा श्री कृष्ण के स्नान जल मां को देने गए तब वे बोली दो किसके बताने पर उन्होंने कहा वे तो एक ही हैं फिर भी वासुदेवानंद ने दोनों पात्रों को आगे कर दिया तो माँ ने कहा मिला कर दो वासुदेवानंद ने कहा कल से दूंगा परंतु माँ ने अपने सामने ही मिलाने को कहा और वही मिला हुआ स्नान जल उन्होंने पिया श्री अत्यंत लज्जाशिला होने तथा भक्तों के सामने नहीं आने पर भी श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद वे अपने को नहीं संभाल सकी और काशीपुर के उस कमरे में आकर माँ काली तुम किस दोष के कारण मुझे छोड़कर चली गई यह कह कहकर रोने लगी इन विवरणों से यह स्पष्ट ज्ञात है कि श्री माँ श्री रामकृष्ण को केवल पति या मनुष्य नहीं जहाँ तक कि साधारण देवता के रूप में भी नहीं देखती थी उनके दृष्टि में वे सर्वव्यापी भगवान ही थे इसलिए वे भक्तों से कहती थी ठाकुर ही सब कुछ है वे ही गुरु हैं वे ही इष्ट हैं और अपनी अनुभूति के संबंध में सुधीरा देवी से उन्होंने कहा था मेरी एक बार ऐसी अवस्था हो गई थी कि नैवेद्य से चीटियों को नहीं भगा सकती थी ऐसा जान पड़ता था मानो ठाकुर ही खा रहे हों श्रीमान ने स्वयं अपने मुंह से श्री राम कृष्ण के पूजा के आरंभ का जो विवरण दिया है उससे जाना जाता है कि श्री कृष्ण की ध्यान अवस्था का जो फोटो आजकल पूजा जाता है उसकी प्रथम एक प्रति अधिक काली हो जाने से एक ब्राह्मण ने उसे मांग लिया था बाद में जब वह दक्षिणेश्वर छोड़कर जाने लगा तब उसे माँ के पास रख गया माँ उस फोटो की पूजा देवताओं के साथ किया करती थी एक दिन श्री रामकृष्ण नौबत खाने में गए तो वह छवि देख बोले अजी, तुम लोगों का यह सब क्या हो रहा है उस समय श्री मां सीढ़ी के नीचे रसोई बना रही थी श्री राम की आवाज से आकृष्ट हो वे भीतर गई तो उन्होंने देखा कि वहां पूजा के निमित्त जो बिल्व पत्रादी थे उन्हें उठाकर श्री रामकृष्ण ने एक या दो बार अपनी उस चढ़ाया उसकी पूजा की ऐसा सुना जाता है कि विष्णु देवी ने ही नीम काट की श्री मूर्ति का निर्माण कराकर चैतन्य महाप्रभु की पूजा का प्रवर्तन किया था आलोच्य स्थल में भी क्या श्रीमान ने वही किया जो हो वह ब्राह्मण फिर लौट कर नहीं आया इसलिए वह फोटो माँ का नित्य का साथी बना रहा पहले तो वह खूब काला था बाद में फीका पड़ गया श्री रामकृष्ण माँ की पूजा रोज पाते थे यहाँ तक कि दूर जाने पर भी वे उस फोटो को अपने पास रखती थी और समय निकालकर उसकी पूजा करती थी पूजा में किसी प्रकार का आडंबर नहीं था पर थी आंतरिकता तथा आत्मीयता का बोध पूजा के समय उनके प्रत्येक आचरण से यह स्पष्ट झलकता था मानवीय श्री रामकृष्ण को सामने उपस्थित देख उनके साथ तदन सप्रेम व्यवहार कर रही हो वास्तव में यह प्रेम ही उनकी पूजा को रूप देता था वैधी भक्ति का वहां सर्वथा अभाव था फिर था उनका आत्मीयता बोध अंतिम बार कलकत्ता जाते समय रास्ते में श्री मां रात को विश्राम के लिए जगदम्बा आश्रम में रुक गई दूसरे दिन सवेरे पाँच बजे वर्धा महाराज गए तो देखा कि श्रीमान मिठाई फल से ही श्री कृष्ण की पूजा समाप्त कर उनके फोटो को कपड़े में लपेटकर कर बक्स में रख रही है फिर श्री राम कृष्ण को लक्ष्य करके कह रही है उठो चलने का समय हो गया और एक बार की बात है उस समय माँ जयराम बाटी में थी उस दिन जगत धात्री पूजा होने वाली थी इसलिए माँ श्री राम कृष्ण की पूजा का कुछ पहले ही कर रही थी एक भक्त ने सुना कि माँ भोग लगाते लगाते कह रही है देखो आज माँ की पूजा है जल्दी से खा लो मुझे वहाँ जाना है एक बार श्री माँ कलकत्ते से जयराम बाटी जाना चाहती थी पर एक के बाद दूसरे के बीमार पड़ते जाने से धीरे धीरे देर होती जा रही थी तब श्री माँ श्री राम कृष्ण से बोली जयराम बाटी चलो वहाँ के बड़े तालाब का पानी और तुलसी क्या तुम्हें पसंद नहीं आती भोग निवेदन करने के बाद माँ देखती थी कि श्री राम कृष्ण सचमुच उसे ग्रहण कर रहे हैं सन उन्नीस में डॉक्टर लाल बिहारी सेन जब जयराम बाटी गए थे तब वे बीमार हो गए उस समय श्रीमान ने उन्हें थोड़ी सी खिचड़ी देकर कहा कि उसे खाने से कोई हानि न होगी क्योंकि श्री रामकृष्ण ने स्वयं उसे खाया है डॉक्टर ने प्रश्न किया क्या ठाकुर को देखा जा सकता है माने उत्तर दिया हाँ आजकल बीच बीच में आकर खिचड़ी और पनीर खाना चाहते हैं जगदम्बा आश्रम में एक ने खेत के साथ श्री से कहा भोग लगाने पर ठाकुर उसे ग्रहण करते हैं या नहीं कुछ समझ में नहीं आता इस पर श्री ने दृढ़ता से कहा खाते तो हैं ही बेटा आंतरिकता के साथ निवेदन करने पर अवश्य खाते हैं उन्हें और भी कहा कि जब वे गोपाल को खाने के लिए प्यार से पुकारती है तब गोपाल पैजनिया पहने झुंझुन करता हुआ आ उपस्थित होता है और भाग, भाग भाग मांग मांग कर खाता है एक दिन दोपहर तो को एक स्त्री भक्त ठाकुर घर में गई तो देखा कि श्री मां वधु की नाई श्री रामकृष्ण कृष्ण को बुलाकर कह रहे हैं आओ खाने आओ फिर गोपाल की मूर्ति के पास जाकर कहती है आओ गोपाल खाना खाओ अचानक उनकी दृष्टि उस स्त्री भक्त पर पड़ी तो जरा मुस्कुरा बोली सबको खाने के लिए बुला ले जा रहे हूँ यह कहकर जब श्रीमा भोग के कमरे की ओर बढ़ी तब उनका आचरण देख स्त्री भक्त को ऐसा मालूम पड़ा मानो श्रीमा के पीछे देवता लोग जा रहे हैं वस्तुतः श्री राम कृष्ण के फोटो में वे उनके दर्शन पाती थी यहाँ तक कि सोते समय भी वह अनुभूति बनी रहती थी एक दिन दोपहर को जयराम भाटी में किसी दूसरे ने पूजा की थी श्री भोजन के बाद विश्राम कर रही थी अचानक उन्होंने स्वप्न में देखा कि श्री राम कृष्ण नीचे ज़मीन पर हैं और वे पूछ रहे हैं तुम यहाँ क्यों लेटे हो साथ साथ उनकी नींद खुल गई जल्दी उठकर उन्होंने सिंहासन की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि पूजा किए हुए फूल फोटो से लगे हुए हैं जिससे श्री राम कृष्ण के शरीर पर चीटियाँ घूम रही हैं उन्होंने चीटियों और फूलों को हटा दिया और पुजारी को आगे के लिए सावधान कर दिया राधू की बीमारी के समय श्री माँ जब कलकत्ता बोसपाड़ा में निवेदिता स्कूल के छात्रावास में थी उस समय एक दिन सरला देवी को भोग निवेदन करने को कहा उन्होंने जब श्री से इसकी विधि पूछी तब मां ने कहा देखो बेटी ठाकुर को अपना समझकर कहना आओ बैठो लो खाओ और सोचना कि वे आए हैं बैठे हैं खा रहे हैं भला अपने आदमी के लिए कहीं मंत्र तंत्र का प्रयोजन होता है वह सब तो अतिथि के प्रति प्रदर्शित किए जाने वाले औपचारिक आदर सत्कार जैसा है पर अपने लोगों के लिए उसकी थोड़े ही जरूरत है। उन्हें जो तो जैसा दोगी वैसा हिलेंगे। हां भक्तों का विशेष आग्रह देखने पर वे मंत्र या कुछ आचार विचार सिखा देती थी सल्ला देवी को भी वह सब कहने के बाद भोग निवेदन का मंत्र बतला दिया था एक और व्यक्ति से उन्होंने कहा था सेवा में त्रुटि न हो इसका अवश्य ख्याल रखना होगा चंदन चिकना घिसा हो फूल विल्व पत्र कीड़ों से कटे न हो पूजा या पूजा का काम करते समय अपने किसी अंग बाल या कपड़े में हाथ नहीं लगना चाहिए और भोग आदि यथा समय देना आवश्यक है पर इन बातों के साथ ही मां ने यह भी कहा था पर मनुष्यों को अज्ञा जान वे उन्हें क्षमा करते हैं वे भक्तों के मन में इस बात को बिठा देती थी कि श्री राम कृष्ण ही सब कुछ है स्वामी कपिलेश्वरानंद ने से उन्होंने कहा था देखो मैंने तो तुम्हें मंत्र दिया नहीं वह ठाकुर ने दिया है इस तरह की बातें सुनकर भक्तों के मन में बहुधा प्रश्न उठता था आखिर ठाकुर और माँ के बीच संबंध का स्वरूप क्या है विशेष क्षेत्रों में श्री माँ स्वयं ही कह देती थी कि वे एक दूसरे से अभिन्न है श्री मानदास शंकर दास गुप्त को उन्होंने मार्च सन 1917 के एक पत्र में बताया था कि यदि उनकी अधिक इच्छा श्री का ही ध्यान करने की हो तो वे वैसा कर सकते हैं क्योंकि उनमें और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है केवल रूप का भेद है जो श्री कृष्ण है वे ही श्री है ये शरीर में विद्यमान है उसी वर्ष तीन सप्ताह बाद लिखे गए अन्य एक पत्र में उन्होंने फिर सूचित किया ठाकुर जो हैं मैं वही हूं। इस बात को और भी स्पष्ट करने के लिए मानदा बाबू ने श्री के निकट उपस्थित होकर पूछा था मां, उपासना के समय ठाकुर का नाम जपने की क्या कोई आवश्यकता है इस पर श्री ने कहा हाँ वैसा करना फिर भक्त ने पूछा क्यों उसकी क्या जरूरत तुम और ठाकुर तो एक ही हो इस बात से श्री अत्यंत व्यस्त हो उठी और बोली नहीं नहीं एक होने पर भी मैं कभी ठाकुर को छोड़ने के लिए नहीं कर सकती एक दिन एक त्यागी भक्त के साथ श्री की बातचीत चल रही थी भक्त ने पूछा ठाकुर क्या सर्वदा आपको दर्शन देते हैं अब भी आपके हाथ से खाते हैं मां ने कहा हम दोनों क्या जुदा हैं और साथ ही लज्जित होकर कहा क्या कह दिया श्री के मुख से श्री राम कृष्ण की बात सुनते सुनते स्वामी केशवानंद ने खेद प्रकट किया कि यद्यपि ठाकुर संसार में अवतीर्ण हुए पर दुर्भाग्यवश उन्हें उनके दर्शन न मिले तभी श्रीमा अपना शरीर दिखाती हुई बोली इसके भीतर वे सूक्ष्म देह से हैं उन्होंने स्वयं कहा है मैं तुम्हारे भीतर सूक्ष्म देह से रहूँगा सिद्ध नरेश चंद्र चक्रवर्ती जिस बार दो दीक्षार्थी बंधुओं को लेकर जयराम बाटी गए उस बार श्री ने उनके हाथों पूजा ग्रहण करने के लिए फूल लाने का आदेश देकर कहा मैं पीला फूल पसंद करती हूँ और ठाकुर सफ़ेद फूल किशोरे से दोनों ही तरह के फूल लाने को कहा किशोरी महाराज से फूल लेकर नरेश बाबू दौड़े आए तो देखा कि श्री उस जगह जो की त्यों खड़ी है मां के अंगित से उन्होंने दाहिने चरण पर सफ़ेद तथा बाएं चरण पर पीले फूल चढ़ाए और आकुल हृदय से बोले मां, मेरे एक काल पर काल के सारे फल मैंने तुमको सौंप दिए उस दिन स्वेच्छा से पूजा लेकर श्री माँ इशारे से समझा दिया कि उनके एक ही देह में शिव शक्ति सम्मिलित है श्री रामकृष्ण के लिए श्वेत पुष्प है और श्री के लिए पीला कहीं कहीं श्री राम कृष्ण से अपनी अभिन्नता स्पष्ट बता देने पर भी श्री किसी को यह मत बरबस ग्रहण कराना नहीं चाहती थी कोई कोई भाग्यवान उसे सहज समझ लेते थे पर दूसरों को इसमें समय लगता था श्री इसके लिए धैर्यपूर्वक अपेक्षा करने को प्रस्तुत थे जयराम भाटी में स्वामी साधनानंद को दीक्षा देने के बाद श्रीमान ने श्री रामकृष्ण का फोटो दिखाकर कहा ये ही गुरु हैं शिष्य ने पूछा तो आप कौन हैं श्रीमान उत्तर दिया बेटा मैं कुछ भी नहीं हूँ ठाकुर ही गुरु हैं ठाकुर ही इष्ट हैं फिर दूसरे मौके पर दीक्षा के बाद श्रीमान ने श्री रामकृष्ण की छवि दिखाकर जैसे ही कहा ये ही तुम्हारे गुरु हैं वैसे ही दीक्षित संतान बोल उठे हाँ माँ हा, ये तो जगत गुरु हैं फिर अवतारिणी की मूर्ति दिखाकर जब श्रीमा ने कहा यही तुम्हारे इष्ट हैं तब शिष्य ने कहा मां प्रत्यक्ष के रहते अप्रत्यक्ष की ओर क्यों जाऊं अर्थात श्रीमा के रूप में अवतीर्ण जगदम्बा को छोड़कर प्रतिमा में उपासना करने की क्या आवश्यकता है भक्त की आंतरिकता से संतुष्ट हो श्रीमा माँ मुस्कुराती हुई बोली अच्छा बेटा वैसा ही हो भक्तों के निकट इस प्रकार अपना स्वरूप प्रकट करने में कोई द्विधा न रहने पर भी वे भक्तों के द्वारा श्री राम कृष्ण को छोड़ केवल अपना ग्रहण किया जाना पसंद तो करती ही नहीं थी अपे तो उसकी बड़ी निंदा भी करती थी एक भक्त से कुशल मंगल पूछने पर जैसे ही उसने कहा माँ आपके आशीर्वाद से ठीक ही हूँ वैसे ही माँ डांटती हुई बोल उठी तुम लोगों में यही बड़ा भारी दोष है हर बात में मुझे क्यों जोड़ देते हो ठाकुर का नाम नहीं ले सकते जो कुछ देखते हो सभी उन्ही के हैं असल बात तो यह है कि जहाँ श्री राम कृष्ण और माता जी में भेद किया जाता था वहीं इस प्रकार की भर्सना इत्यादि की बातें उठा करती थी इसी प्रसंग में स्वामी प्रेमानंद जी ने एक दिन आवेग में आवेग भरेस्वर से कहा था जो लोग ठाकुर और माँ को भिन्न समझेंगे उनका कभी कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक बार उद्बोधन में दो भक्तों ने श्री माँ को प्रणाम किया तो माँ ने दोनों में श्री राम कृष्ण का प्रसाद रख अपने जीव से छुलाकर उन लोगों को तथा अपने पास में बैठे एक और व्यक्ति को दिया तीसरा व्यक्ति अचानक बोल उठा माँ मैं तो ठाकुर के प्रसाद के सिवा दूसरा प्रसाद खाता नहीं हूं माँ ने कहा तो मत खाओ कुछ ही देर में भक्त के हृदय में सत्य के प्रकाशित होने पर उसने प्रफुल्ल हो कहा माँ अब समझा ठाकुर जो है आप भी वही हैं तब मां ने कहा खा, तो खाओ श्री कृष्ण जीवों के कल्याण के लिए बार बार अवतीर्ण होते हैं शक्ति स्वरूपी माँ भी साथ साथ आती हैं। श्री कृष्ण के साथ अपने इस नित्य के संबंध को भी वे उचित स्थल में प्रकट करती थी इसीलिए मेदिनीपुर के नलनी बाबू ने जब एक बार प्रश्न किया माँ सब अवतारों में ही क्या आप आई हैं तब माँ ने उत्तर दिया हाँ बेटा श्री रामकृष्ण फिर जब अवतीर्ण होंगे तब उनके लीला को ही साथ आना पड़ेगा उनकी शक्ति श्री मां को भी शरीर धारण करना पड़ेगा यद्यपि यह बिल्कुल सुखदायी नहीं है एक दिन उद्बोधन में गौरी माँ ने बातों बातों में कहा ठाकुर ने कहा है कि वे दो बार और आएंगे एक बार बाउल सज कर माँ ने अनुमोदन करते हुए कहा हाँ ठाकुर ने कहा तुम्हारे हाथ में हुक्का चीलम रहेगा एक फूटा बर्तन ठाकुर के हाथ में रहेगा शायद फूटी कड़ाही में रसोई बनेगी चलते हैं तो चलते ही रहे किसी बात का ख्याल नहीं। राजी के राय को श्री राम कृष्ण के दर्शन मिले रात में श्री राम कृष्ण की आवाज से उनकी नींद खुलने पर दरवाजा खोलकर उन्होंने देखा कि श्री राम कृष्ण सड़क पर खड़े हैं गेरुआ पहने पैरों में खड़ाऊ हाथ में चिमटा इस घटना का उल्लेख जयराम बाटी में सीमा के सामने किया गया और प्रश्न किया गया मां पैरों में खड़ा खड़ाऊ हाथ में चिमटा क्यों देखा मां ने कहा सन्यासी का वेश है वे कह जो गए हैं कि बाउल के वेश में आएंगे बर्तन पर लंबा चौगा सिर पर जुड़ा लंबी धाड़ी उन्होंने कहा कि बर्दमान के रास्ते देश जाएंगे सड़क पर किसी का लड़का चट्टी फिरेगा मेरा हाथ में पत्थर का फूटा बर्तन और बगल में झोली रहेगी चलते हैं तो चलते ही हैं खाते हैं तो खाते ही हैं इधर उधर का कुछ ख्याल ही नहीं प्रश्नकर्ता ने पूछा बर्दवान के रास्ते क्यों माने कहा उधर ही उनका गांव होगा फिर प्रश्न हुआ तो क्या बंगाली होंगे माने कहा हाँ बंगाली उनकर मैंने कहा यह तुम्हारी कैसी साध उन्होंने हंस कहा हाँ तुम्हारे हाथ में हुक्का चिलम होगा श्री राम फिर आएंगे और पार्षदों को भी आना पड़ेगा यह सुनकर लक्ष्मी दीदी ने उनसे कहा था मुझे तंबाकू की तरह कूटने पर भी मैं फिर आने की नहीं श्री रामकृष्ण ने हंसकर उत्तर दिया था मैं यदि आऊं तो रहेगी कहाँ मन नहीं मानेगा शिवार साग का दल एक जगह बैठकर खींचने से सभी आ जाएगा माँ को यह प्रस्ताव भाया नहीं एक बार वृंदावन में भक्त लोग रेलगाड़ी से उतरे हैं सीमा भी उतरी है और गोलाब माँ गाड़ी से असबाब उतार रहे हैं लाटू महाराज का हुक्का चिलम गाड़ी में पड़ा था गोलाब माने उसे माँ के हाथ में दिया यह देख लक्ष्मी दीदी बोल उठी यही तुम्हारा चिलम पकड़ना हो गया श्री ने भी ठाकुर ठाकुर यही मेरा हुक्का चिलम लेना हो गया कहकर उन्हें धड़ाम से जमीन पर पटक दिया श्री ने कहा था उन्होंने अर्थात श्री रामकृष्ण ने कहा है कि वे अपने बच्चों को लेकर सौ वर्ष तक रहेंगे सीमा के मतानुसार उनके वर्तमान आविर्भाव में सतयुग का प्रारंभ हुआ है वे अपने विशेष अंतरंगों को अपने साथ लाए थे जैसे उन्होंने स्वयं ही कहा था कि स्वामी जी स्वामी विवेकानंद जी सप्तर्षियों में प्रधान ऋषि थे और योगानंद जी अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए थे साधारण मनुष्य जन्मते और मरते हैं किन्तु ये सभी आधिकारिक पुरुष भगवान के कार्य के हेतु अवतार के साथ आते हैं श्रीवान इन लोगों के आध्यात्मिक उच्चाधिकार के बारे में कहती थी जो लोग पहले आए थे वे ही फिर आए हैं अंतरंग संतानों की बात वे भक्तों के निकट गर्भ से कहा करती थी देखते नहीं रहा का स्वभाव कैसे बालक के समान है अब भी जैसे बच्चा हो शरद को देखो ना, कितना काम करता है कितनी कठिनाइयाँ झेलता है फिर भी चुपचाप रहता है वह तो साधु है उसका भला यह सब क्यों यदि चाहो तो वे दिन रात भगवान में मन लगाकर बैठ रह सकते हैं पर नहीं वे तो तुम लोगों के कल्याण के लिए इस प्रकार रहते हैं इन सबका चरित्र सदैव सामने रखना इनकी सेवा करना श्री कृष्ण के पार्षदों को श्री माँ सदा अपनी संतान के रूप में ही देखती थी वे कहती थी राखा शरद आदि सभी मेरे शरीर से ही निकले हैं श्री माँ एक दिन की एक सारगर्भित बात से जान पड़ता है ये श्री रामकृष्ण की नाना प्रकार की लीलाएं, साधन भजन और साधन के बाद युग धर्म प्रवर्तन इन तीनों में से पहली वस्तु ही भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुचिंतन योग्य है लीला के बाद साधन और उसके भी बाद युग प्रवर्तन की कार्यधारा ध्यान देने योग्य है उन्होंने स्वामी केशवानंद से कहा था देखो बेटा यह मेरे मन को ठीक नहीं जसता कि उन्होंने समन्वय भाव का प्रचार करने के उद्देश्य से ही विभिन्न धर्मों का साधन किया था वे तो सर्वदा भगवत भाव में ही विभोर रहा करते थे ईसाई मुसलमान वैष्णव जो जिस भाव से भजकर कर वस्तुलाप करते हैं उसी भाव से साधना करके वे भी नाना लीलाओं का आस्वादन किया करते थे और दिन रात ऐसे निकल जाते कि कोई होश ही नहीं रहता था हाँ जान लेना बेटा कि इस युग में उनका त्याग ही विशेषता रखता है इस प्रकार का स्वाभाविक त्याग कभी किसी ने देखा है क्या सर्वधर्म समन्वय का भाव जो तुमने कहा वह भी ठीक है अनान्य अवतारों में एक एक भाव को की प्रधानता देने से दूसरे भाव दब गए थे अर्थात अनुभूति पर दृष्टि पहले प्रयोग अथवा कार्य पर दृष्टि पीछे होनी चाहिए एक दिन और एक दूसरे से श्रीमान ने कहा था मनुष्य तो भगवान को भूला हुआ ही है इसलिए जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब स्वयं आकर साधन के द्वारा मार्ग दिखा जाते हैं इस बार उन्होंने दिखाया त्याग वस्तुतः त्याग में प्रतिष्ठित न होने से भगवान के लाभ की बात तो दूर रही जन सेवा भी ठीक ठीक नहीं हो सकती